ग स्ೃति ਤ ہیں ਹरेہ om om आग्්‍රन्च வवादੇ ਵਸच ਸच में வस्वाਰ्ամ ಎդराग्न्ա में महाਬस्वादੇ ਵਸच में मारවਤच में निskeव ਸ्ਚ सावित प्रश्चामे सारश्वतश्चमे पत्नी वाश्चमे हारिऔजनश्चमे एनाकल्पन्ताम अर्थात इस यज्ञ से आग्राहयन हमारे अनुकूल होने की कृपा करें इस यज्ञ से विश्व हमारे अनुकूल होने की कृपा करें इस यज्ञ से ध्रुवदेव हमारे अनुकूल होने की कृपा करें से इंद्र और अग्नि हमारे अनुकूल होने की कृपा करें इस यज्ञ से महावैश्वदेव हमारे अनुकूल होने की कृपा करें इस यज्ञ देव हमारे अनुकूल होने की कृपा करें इस से सवित प्रदेव हमारे अनुकूल होने की कृपा करें इस यज्ञ से सारश्वती देव हमारे अनुकूल होने की कृपा करें इस यज्ञ से पालेवत हमारे अनुकूल होने की कृपा करें इस यज्ञ से हरि योजना हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ सर्वविध हमारे लिए फलेभूत हो पुनः भगवती श्रुति कहती है कि हरे ओम श्रुष्टश्चमे च माशाश्चमे वा य्वानि चमे द्रौण कलश च मे ग्रावानश्च मे धीगणवे च मे पूत ब्रच्छ म आवधीनश्च मे वेधिश्च मे वरहिश्च मे ब्रेथश्च मे स्वगाकारश्च मे जेन कलपन्तम् अर्थात द्वारा श्रोक से हमारे अनुकूल हो जाएं यज्ञ से चमस हमारे अनुकूल रहें यज्ञ से वायब हमारे अनुकूल हों यज्ञ से द्राण कलश हमारे अनुकूल हो यज्ञ से पत्थर हमारे अनुकूल हों यज्ञ से अश्वण हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से भूत भृत हमारे अनुकूल हों यज्ञ से आफनीय पात्र हमारे अनुकूल हों यज्ञ से वेदिका हमारे अनुकूल हो यज्ञ से कुसा हमारे अनुकूल हो यज्ञ से अवभृत उष्णान हमारे अनुकूल हो यज्ञ से संविवाक हमारे अनुकूल हो यज्ञ सर्वविध फलईभूत होने की कृपा करें पुनः भगवती श्रुति कहती है हरे ओम अग्निश्च मे धर्मश्च मे कर्मश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वामेधीश्च मे पृथ्वी च मे दीतिश्च मे देतिश्च मे दौश्च मे गुलयः सवरयौ देशश्च मे यज्ञ से अग्नि हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से गर्मी हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से आर्क हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से सूर्य हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से प्राण हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से अश्वमेध हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से पृथ्वी हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से आदिति हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से दिति हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से स्वर्ग लोक हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से विराट पुरुष की अंगुलियां हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से शक्ति हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से दिशाएं हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यह यज्ञ सर्वविध फलेभूत होने की कृपा करें यज्ञ से ब्रद हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से ऋतु हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से तप हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से दिन हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से उर्वष्ट हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यज्ञ से ब्रद्रथ हमारे अनुकूल होने की कृपा करें यह यज्ञ सर्वविधि i होने की fordi करें in高 से एक som अच्छा इच्छा को फलेभूत करें vis. से aja såg vi ses egen egen egen egen nok super. 重 tittommet इच्छा को फलेभूत करें gjøre से हम gele det du ei. intend oss kommer breakthrough sagten strar å gjøre और du ei hele को फलेभूत करें यज्ञ से हम 9 और 11 स्तौम इच्छा को फलीभूत करें यज्ञ से हम 11 और 13 स्तौम इच्छा को फलीभूत करें हम 13 और 15 स्तौम इच्छा को फलीभूत करें हम 15 और 17 स्तौम इच्छा को फलीभूत करें हम 19 और 21 स्तौम इच्छा को फलीभूत करें यज्ञ से हम 23 और 25 स्तौम इच्छा यज्ञ से हम 25 और 27 इष्टोम इच्छा को फलीभूत करें यज्ञ से हम 27 और 29 इष्टोम इच्छा को फलीभूत करें यज्ञ से हम 39 और 21 इष्टोम इच्छा को फलीभूत करें यज्ञ से हम 31 और 33 इष्टोम इच्छा को फलीभूत करें यज्ञ सर्व विधि फलीभूत होने की कृपा करें यज्ञ से 4 और 8 स्तोम अभिष्ट प्राप्त की कृपा करें यज्ञ से 8 और 12 स्तोम अभिष्ट प्राप्त की कृपा करें यज्ञ से 12 और 16 स्तोम अभिष्ट प्राप्त की कृपा करें यज्ञ से 16 और 20 स्तोम अभिष्ट प्राप्त की कृपा करें यज्ञ से 20 और 24 स्तोम अभिष्ट प्राप्त की कृपा करें यज्ञ से 24 और 28 स्तोम अभिष्ट प्राप्त की कृपा करें यज्ञ से 28 और 32 स्तोम अभिष्ट प्राप्ति की कृपा करें यज्ञ से 32 और 36 स्तोम अभिष्ट प्राप्ति की कृपा करें यज्ञ से 36 और 40 स्तोम अभिष्ट प्राप्ति की कृपा करें यज्ञ से 40 और 44 स्तोम अभिष्ट प्राप्ति की कृपा करें यज्ञ से 44 और 48 स्तोम अभिष्ट प्राप्ति की कृपा करें यज्ञ सारवावेद हमारे लिए फलेभूत हो यज्ञ से 3 से आधे वर्ष का बछड़ा सहायक हो यज्ञ से 3 वर्ष की बछिया सहायक हो यज्ञ से 2 वर्ष का बछड़ा सहायक हो यज्ञ से 2 वर्ष की बछिया सहायक हो यज्ञ से 2.5 वर्ष का बछड़ा सहायक हो यज्ञ से 2.5 वर्ष की बछिया सहायक हो यज्ञ से 3 वर्ष का बैल सहायक हो यज्ञ से 3 वर्ष की गाय सहायक हो यज्ञ से साढ़े 3 वर्ष का बैल सहायक हो यज्ञ से साढ़े 3 वर्ष की गाय सहायक हो यज्ञ सर्वविध हमारे लिए फलेभूतहुं यज्ञ से 4 वर्ष का बैल और गाय सहायक हो यज्ञ से सेचन सर्वथा समर्थ बैल औरvnd्या गाय सहायक हो यज्ञ से तंदुरुस्त बैल गर्भधान धात्नी गाय सहायक हो गाड़े खींचने वाले बैल और हाल की वयाही हुई गाय हमें प्राप्त हो अभिप्राय यह है कि हमें सर्व प्रकार का पशुधन मिले यह आवति अन्न रूप चैत्र मास, मास के लिए समर्पित है यह आवति प्रसव रूप बैसाख मास के लिए समर्पित है यह आवति जल क्रीड़ा आदि में आनंददायक ज्येष्ठ मास के लिए है यह आवति क्रत रूप आषाढ़ मास के लिए है यह आवति चातुर्मास के यात्रा निषेधक बस रूप श्रावण मास के लिए है यह आवति भाद्र मास के लिए है यह आवति मनमोहक अश्विन मास के लिए है यह आवति कार्तिक मास के लिए है यह आवति विष्णु रूप मार्कशीर्ष मास के लिए है यह आवति पौष मास के लिए है यह आवति माघ मास के लिए है यह आवति ऋतुराज रूप फाल्गुन मास के लिए है हे प्रजापते आप हमारे मित्र के समान हितैषी हैं आप यज्ञ आदि के बनाने वाले हैं ऊर्जा और प्रजा की बढ़ोतरी के लिए हम आपको प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हैं यज्ञ से हमारे उम्र बड़े यज्ञ से तेज और बल बड़े नेत्र और कान श्रेष्ठ हों वाणी उत्कृष्ट हो आत्मा आनंदमय हो वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा सतोशी हो यज्ञ से ज्योतिस्मान परम तत्व मिले यज्ञ से स्वर्ग अर्थात सुख मिले यज्ञ और स्तुति के ईमान पर हमें अभेष्ट फल दें सभी देव हमें देवत्व प्रदान करें अर्थात सुख दें हम भी प्रजापति परमात्मा के रूप में सुख भोगें इसीलिए यह आवती उनके लिए समर्पित है